ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ पंचम अधिकरण का विचार प्रारंभ हो गया था पंचम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य तथा टीका के अनुसार पंचम अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है तो ये जो चौथे अध्याय के प्रथम भाग का पंचम अधिकरण है इसके विषय को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं विषय संशय को तो भाष्य में देखा जाए जापति तम उद्गीतम उपासित लोकेशु पंचविधम साम उपासीत वाची सप्तविधम साम उपासित यम एव अग्नि साम अंगाव अंगावब्देशु उपासस संशय तो ये असौ तपति तम उदीतम उपासी इत्यादि वाक्य जो यहाँ पर बताए गए हैं छांद्योपनिषद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में आए हुए वाक्य हैं। है उपनिषद के प्रथम तथा अध्याय में उपासनाओं का वर्णन है अंगाओंबद्ध उपासनाओं का पांच अध्यायों में उपासनाओं का ही उपासनाओं का वर्णन है उपासनाएं कर्मांग ओबद्ध उपासनाएं और स्वतंत्र उपासनाएं भेद से दो प्रकार की कर्मांग ओबद्ध उपासनाएं छांदोग उपनिषद के प्रथम दो अध्यायों में वर्णित है यहां पर कर्मांग ओबद्ध उपासनाओं को बताने वाले जो वाक्य हैं उनके द्वारा प्रदर्शित कर्मां अवबद्ध उपासना इस अधिकरण के विषय के रूप में बताई जा रही है तो यह एवं असौ तपति तम उदगीतम उपासित तो ये भी उदगीथ नामक साम का अवयव विशेष है शाम के कहीं पांच अवयव हुआ करते हैं कहीं किसी साम के सात अवयव हुआ करते हैं उन सब अवयवों के साम के अलग अलग नाम हुआ करते हैं उनमें एक नाम विशेष है उदगीत तो वो साम पूरा कर्मांग है तो साम का एक अंश जो उदगीत नाम वाला है वो भी कर्मांग है और उद्गीत नामक साम के अंग का गान करने वाले जो ऋत्विक होते हैं उन्हें कहा जाता है उद्गाता और उद्गाता जब उद्गीत नामक साम अवयव का गान करता है तो उस समय वह साम गान के प्रारंभ में जो ओम ऐसा उच्चारण करता है उसी ओम इत्याकार उसके द्वारा उच्चारित तो ध्वनियात्मक ओंकार को भी शाम के प्रारंभ में उच्चारित होने के कारण उद्गीत के प्रारंभ में उच्चारित होने के कारण उद्गीत कहा जाता है ओंकार को और वह वहां पर उदगीत शब्द से ग्राह्य है इस वाक्य में और यहां बताया जा रहा है कि उद्गी उपासित और ये, ये, ये एवं असौ तपति इस वाक्य से लिया जा रहा है आदित्य को यह एवं असौ तपति जो वह अंतरिक्ष में प्रकाशित हो रहा है तो अंतरिक्ष में प्रकाशित हो रहा है आदित्य इसलिए ये एवं असोत्पति शब्द से लिया जाएगा आदित्य और उद्गीत शब्द से लिया जाएगा कर्मांग उद्गीत ओंकार ये दो यहां पर प्रतीत हो रहे हैं तो इसमें संशय होता है ये जो कर्मांग अवब्ध उपासना है इसमें प्रतीयमान जो दो पदार्थ हैं आदित्य और उदगीत इनमें से किसकी दृष्टि किसमें की जाए आदित्य की दृष्टि उदगीत में की जाए या उद्गीत की दृष्टि आदित्य में की जाए ये संशय है जैसे पहले आया था कि आदित्य ब्रह्म इति आदेश मनो ब्रह्म इतनी उपासित तो वहां मन और ब्रह्म दो पदार्थ थे उनमें पूर्वाधिकरण ने बता दिया कि जो इन दो में से उत्कृष्ट होगा उसकी दृष्टि निकृष्ट में की जाए तो मन और ब्रह्म में उत्कृष्ट माना जाता है मन की अपेक्षा ब्रह्म को क्योंकि ब्रह्म कारण है मन विकार है कार्य है आदित्य ब्रह्म इत्यादिश। इसमें ब्रह्म है है कारण, आदित्य कार्य, कार्य की अपेक्षा कारण उत्कृष्ट होता है कार्य निकृष्ट होता है कारण की अपेक्षा इसलिए ब्रह्म उत्कृष्ट होने से ब्रह्म दृष्टि निकृष्ट जो आदित्य आदि है उनमें की जाए यह निर्धारण पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने किया ऐसे यहां पर आदित्य और उदगीत इन दो में कौन उत्कृष्ट है कौन निकृष्ट है इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है। दोनों भी विकार हैं कार्य हैं। तो दोनों कार्य होने से इन दोनों का निर्धारण नहीं होगा दोनों में से यह श्रेष्ठ है और यह निकृष्ट है करके इसलिए पूर्व अधिकरण न्याय से उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में की जा करके जो कहा गया था इनमें से तो दोनों एक जैसे ही है विकार रूप होने के कारण इसलिए ये संशय हो जाता है इन दोनों का उत्कर्ष रूप विशेष निश्चित न होने के कारण कि आदित्य की दृष्टि उदगित में करे या उद्गित की दृष्टि आदित्य में करें यह संशय हुआ इस वाक्यर्थ के विषय में ये एवं असौ तपति तम उद्गीतम उपाशित इस वाक्यर्थ के विषय में यह संशय होगा ऐसे लोकेशु पंचविधम साम उपाशित ये छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय का वाक्य है ये बता इसमें दो पदार्थ है एक लोक पदार्थ और दूसरा साम पदार्थ लोक है लोक पदार्थ भी विकार विशेष है साम भी विकार विशेष है इन दो पदार्थों में से भी कौन सा निकृष्ट है कौन सा श्रेष्ठ है इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है इसलिए संशय होता है कि लोक में साम दृष्टि ये वाक्य बता रहा है या लोक की दृष्टि शाम में बता रहा है यह संशय है ऐसे वाची सप्तविधम शाम उपासित यहां पर भी दो पदार्थ हैं, एक वाक पदार्थ और दूसरा साम पदार्थ पूर्व वाक्य में पंचविधम और इस वाक्य में सप्तविधम ये जो पद है ये साम के विशेषण है <coughs> साम के अवान्तर दो भेद होते हैं पंचविध साम, सप्तविध साम। पंचविध साम कहा जाता है पांच अवयव वाले साम को पांच भक्तिक शाम कहो या पंचवीत साम कहो और सात अवयव वाले साम को सप्तवीत साम कहा जाता है तो लोक दृष्टि से पंचवीत साम की उपासना करनी है या पंचवीत साम की दृष्टि लोक में करनी है इसका निर्धारण नहीं है ऐसे ही सप्तवीत साम की दृष्टि वाक्य में करनी है या वाक्य दृष्टि सप्तवीत साम में करनी है इसका निर्धारण का हेतु हो तो वाक और सप्तविध साम में से एक में उत्कर्ष विशेष अनिर्धारित होने से निर्धारित न होने से ये निश्चय नहीं हो पा रहा है संशय है ऐसे ही यम एवरिक साम यहाँ पर चार पदार्थ हैं एक यम शब्द से ग्राह्य पृथ्वी अग्नि शब्द से ग्राह्य अग्नि दूसरा रिक शब्द से ग्राह्य रिका और साम शब्द से ग्राह्य साम तो यहां ये एक वाक्य है और अग्नि साम ये दूसरा वाक्य है तो एक एक वाक्य में दो दो पदार्थ हैं पहले वाक्य में पृथ्वी और रिक दूसरे में अग्नि और साम तो यह संशय होता है कि इनमें पृथ्वी की दृष्टि ऋचा में करने के लिए बता रहा है ये वाक्य यम एवरिक या ऋचा की दृष्टि पृथ्वी में करने के लिए बता रहा है यह संशय है ऐसे ही अग्नि साम यह वाक्य अग्नि की दृष्टि साम में बताएगा या साम की दृष्टि अग्नि में बताएगा ये संशय होता तो ये कहते हैं कि इतव आदिशु अंगाओबद्धेशु उपासनसु संशय ये जो अंगावबद्ध यानी कर्मांगावबद्ध उपासनाओं को बताने वाले वाक्य हैं, इन वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ के विषय में संशय होता है कि आदित्य की दृष्टि उदगित में करें या उदगित की दृष्टि आदित्य में करे इत्यादि रूप यह संशय का आकार बताया जा रहा है कि आदित्यादिशु उदगिथादि दृष्टो विधीयते किम व उदगीतादिशु एवं आदित्यादि दृष्ट विधीयंते, एव विधीयंते का अध्ययन कर लेना पूर्व वाक्य से इधर भी इति ये संशय है तो इन वाक्यों के द्वारा आदित्यादि की उदगीथादि में दृष्टि बताई जा रही है या उदगीथादि में आदित्यादि की दृष्टि यह वाक्य बता रहे हैं यह संशय हुआ थोड़ी टीका है टीका को देखिए संशय का हेतु टीकाकार बताते हैं टीका है पीछे वाले पृष्ठ से अंतिम पंक्ति में पृथ्वी अग्नि अंतरिक्षा संगी पृथ्वीअ्नि अंतरिक्षादित हिंकार प्रस्ताव उदीथ प्रतिहार निधन अंश पंचाशन साम आदि रीति उपद्रव इति भक्ति दिख साम इति भेद सप्तांश इसमें श पर अनुस्वार होना चाहिए हा सप्ता जैसे पंचांशम में है ना पंचांशम साम साम शब्द नकुंसकलिंगा इसलिए ऋषि का विशेषण है सप्तांशम तो श्य पर भी अनुसार होना चाहिए तापर तो ही है उसके साथ श पर भी होना चाहिए तो ये कहते हैं कि ये जो पांच लोक हैं, लोकेशु पंचविधम साम उपाशित इस वाक्यस्थ लोक शब्द से ग्राह्य वो पांच लोक हैं पृथ्वी लोक, अग्नि लोक, अंतरिक्ष लोक आदित्य और आदिश, आदित्य और द्यूलोक द्यू द्यू लोक ऐसे पांच लोक हो गए लोकेशु पंचविधम साम उपाषित बाकी वाक्यस्त पूर्व में बताए हुए पदार्थ स्पष्ट होने से टीकाकार उन पदार्थों को नहीं बता रहे हैं लोकेशु पंचविधम साम उपासित ये जो मूल का वाक्य है उसमें लोकेशु ये जो शब्द है उसमें लोक शब्द से कौन लोक लेने हैं ये प्रश्न होने पर ये बता रहे हैं कि पांच लोक हैं पहला लोक है तो पृथ्वी दूसरा है अग्नि अंतरिक्ष आदित्य दीव ये लोक हैं इन लोकों में हिंकार प्रस्ताव ये पांच अवयव शाम के बताए जा रहे हैं पहला अवयव है हिंकार दूसरा है प्रस्ताव तीसरा है उद्गीत, चौथा है प्रतिहार और पांचवा है निधन ये शाम के पांच अवयवों के अलग अलग पांच नाम हैं तो निधन अंश निधन ही अंश पंचांश साम ये जो पांच अंश बताए हैं पांच अवय के पांच नाम इन पांच नाम वाले पांच अंशों को मिलकर के पांच अंश वाला पंचविध साम बन जाता है तो ये दो पदार्थ हो गए लोकेशु शब्द से बताया जाने वाला पदार्थ हो गया ये पांच लोग और पंचविध साम शब्द का अर्थभूत हुए इन पांच अवयव वाले हिंकारादी नामक पांच अवयव वाला एक साम ये दो पदार्थ हो गए लोकेशु पंचविधम साम उपाशित ऐसे ये जो है वाची सप्तविधम साम वो सप्तविध सब, साम कौन है तो ये जो पांच साम के अवयव बताए गए बताए हैं हिंकार आदि इन पांचों के साथ और दो को मिला लेंगे आदि और उपद्रव नामक अवयवों को तो सात अवयव हो जाते हैं और ये सात अवयव जिस साम के उसे कहा जाएगा सप्तविद शाम आदि ये नाम है जैसे उपद्रव से क्या लेंगे तो ये नाम है साम के अवयव के हम जैसे हिंकार एक नाम है प्रस्ताव है उद्गीत है प्रतिहार है निधन है ऐसे आदि भी एक नाम है उपद्रव भी नाम है किसका शाम के अवयव का और इन सात अवयव वाले शाम को कहा जाता सप्तम इति भक्ति द्वय अधिकै अधिक इति भेदः तो भक्ति द्वय इसमें भक्ति शब्द का अर्थ है अवयव भक्ति यानि भक्ति का अर्थ जो उपासना वो नहीं करना भगवान के प्रति प्रेम वो उसके लिए यहाँ भक्ति शब्द नहीं आया भक्ति शब्द का अर्थ यहाँ साम अवयव तो भक्तिद्व अधिक यानि ये जो आदि तथा उपद्रव नामक और दो अवयव हैं इन दो अवयवों को उन पांच अवयवों के साथ मिलाते हैं तो सप्तविध साम बन जाता है ये कहा कि भक्ति द्वय भक्तिद्व अधिक सप्तां सब्त, भेद पंचविध साम और सप्तविध साम में ये भेद हुआ अवान्तर तो अतः विशेष अज्ञात संशय तो यहाँ संशय क्यों हो रहा है कि आदित्यादि में उदगिथादि की दृष्टि करनी है या उद्गितादि की आदित्यादि में दृष्टि करनी है इस संशय का हेतु है इन आदित्यादि पदार्थ तथा उदगितादि पदार्थों में से किसी भी एक में उत्कर्ष रूप विशेष का अज्ञात रहना ज्ञात न होना ज्ञान न होना तो ये कहा विशेष अज्ञात से पहले तो आदित्य और ब्रह्म इनमें से ब्रह्म में उत्कर्ष रूप विशेष जाना जा रहा था इसलिए ब्रह्म की दृष्टि आदित्य में बताई गई तो विशेष अज्ञात संशय <coughs> तो इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है तत्र अनियम इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में पूर्ववत उत्कर्ष अनावधारणात अनियम उदाहरणेन पूर्वपक्षम आह तत्रेति तो कहते हैं जैसे पहले भी उत्कर्ष का अवधारण न होने के कारण कहा गया कि अनियम माना जाए पूर्व अधिकरण में भी दो आए थे ना एक स, पहले अनियम पक्ष और दूसरा एक पक्ष आया था कि आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में एक पूर्व पक्ष में ही दो पक्ष थे तो अनियम पक्ष को उदाहरण बना करके पूर्व अधिकरण के कह रहे हैं कि पूर्ववत उत्कर्ष अनाधारणात्ियम इति प्रति प्रतिदाहरण पूर्व पक्षम आह तो पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति से यहाँ पर पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है कि तत्र अनियमो यानी नियम इति प्राप्त तो तत्र यानी तस्मिन संशय इस प्रकार का संशय होने पर यह तत्र शब्द का अर्थ होगा कि अनियम ये पूर्वपक्ष है अनियम तो है का मतलब निश्चित नियम नहीं है कि आदित्यादि में उदगित आदि की ही दृष्टि करो या उदगित आदि में आदित्यादि की ही दृष्टि करो दो में से कुछ भी कर सकते हैं यह अनियम पक्ष है ऐसा क्यों तो कहते नियम कारणा कारणाभावात कोई नियामक को न होने से ये पूर्व पक्ष ने पहले भी कहा था तो नियम कारणा कारणाभावात अनियम ये पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ नियम कारणाभाव इत्यादि का ही स्पष्टीकरण है कि नहीं अत्र ब्रह्मण क्य उत्कर्ष हो अवधार्यते तो जैसे ब्रह्म में उत्कर्ष निश्चित हुआ ऐसा यहाँ पर आदिदी और उद्गीता में से किसी एक का उत्कर्ष विशेष निर्धारित नहीं हो रहा है ब्रह्म ही समस्त कारणत्वात् अपहत जगतकारगुण च इति उत्कृष्ट शक्यमधारय न तु तो आदि विकारत्व अविशेषात् तो कहते हैं कि ब्रह्म ही समस्त जगत कारण अपम्त्वादि गुणयोगाच्य आदित्या उत्कृष्ट <coughs> पूर्व अधिकरण में आदित्य ब्रह्म इत्या आदेश इस वाक्य में जो आदित्य और ब्रह्म दो पदार्थ है इनमें आदित्यादि की अपेक्षा ब्रह्म जगत का कारण होने के कारण आदित्य का भी कारण होने के कारण तथा अपत पापमत्वादि से युक्त होने के कारण उत्कृष्ट हैं ये निश्चित हुआ था ब्रह्म का उत्कर्ष तो ब्रह्म का उत्कर्ष निश्चित होने से ब्रह्म दृष्टि आदि में बता दी थी ऐसा यहाँ पर उत्कर्ष विशेष निश्चित न होने से अनियम पक्ष रहेगा ये पूर्व पक्षि का कथन है उत्कृष्ट शक्यम अवधारय आदित्य उद्गीतादीना विकारत्वा विशेषा आदित्यादि भी कार्य विशेष हैं उदीतादी भी कार्य विशेष हैं इसलिए इनमें उत्कर्ष निर्धारित नहीं है कि उत्कर्ष विशेष अवधारणे कारण ना न तो अस्तिका न इधर आएगा तो अस्थि ऐसा इस प्रकार ये अनियम पक्ष प्राप्त हुआ अब अथवा इत्यादि से पूर्व पक्ष में ही विपरीत गलत निश्चयात्मक पूर्व पक्ष बताया जा रहा है नियम पक्ष वो कहेगा कि अंगों की दृष्टि ही आदि इत्यादि में करो क्योंकि वह यथा यथाकथनचित उत्कर्ष अंग में बताएगा भले ही विकार है कौन उदग आदि अंग भी विकार है आदित्यादि भी विकार है यानी कार्य रूप है इन दोनों में विकारत्व तो समान होने पर भी हीरा भी विकार है कोयला भी विकार है लेकिन दोनों में उत्कर्ष है कि नहीं दोनों में से हीरा उत्कृष्ट है कोयला निकृष्ट है ऐसे दोनों विकार विशेष होने पर भी पूर्व पक्षी जो नियम पक्ष दिखा रहे हैं विपरीत नियम पक्ष तो वह बता रहे हैं कि कर्मांग श्रेष्ठ है उसके उत्कर्ष का निर्धारण किया जा सकता है उदगीतादि आदि इत्यादि की अपेक्षा श्रेष्ठ है पूर्व पक्षी के दृष्टि में और आपने पूर्व अधिकरण में बताया है कि जो उत्कृष्ट होगा उसकी दृष्टि निकृष्ट में करनी चाहिए तो कर्मांग उत्कृष्ट है आदित्यादि निकृष्ट है तो आदित्यादि में ही निक, निकृष्ट आदित्यादि में उत्कृष्ट कर्मांग की दृष्टि की जाए ये अथवा इत्यादि से दूसरा पूर्व पक्ष विशेष बताया जा रहा है अथवा इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए शिद्धरूपात, शिद्धरूप कर्मरूप फल सि उत्कर्षात, ब्रह्मवत उद्गीदीनासर्षेण उत्कर्षा इति दृष्टन मुख्यम पूर्वपक्ष आह अथवा इति कते अथवादि शिद्धरूप आदि सिद्ध है दो प्रकार के पदार्थ मीमांसक मानते हैं सिद्ध और साध्य रूप कर्म होता है साध्य रूप साध्य का मतलब अनुष्ठेय पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला तो आदित्य आदि पदार्थों को जीव अपने प्रयत्न से निष्पन्न नहीं करता सिद्ध पदार्थ है लेकिन शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्म है क्रिया है उस क्रिया को वह अपने प्रयत्न से निष्पन्न करता है तो जीव जिसको करने में जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा करने में अन्यथा करने में न करने में स्वतंत्र है इसलिए उसे कहा जाता है कर्म को अनुष्ठेय रूप पदार्थ तो कर्म अनुष्ठे हैं तो कर्मांग भी कर्म कोटि में जाता है कर्म अंग यानी साधन होने से कर्म का तो उदीतादि कर्मांग होने से वह भी कर्म के तरह माना जाएगा सिद्ध नहीं क्रिया रूप हाँ, क्रिया रूप माना जाएगा कर्मांग होने से और मीमांसकों के यहां फल कर्म से प्राप्त होता है कर्म फल देता है इसलिए फल दाता जो है वो श्रेष्ठ है सिद्ध रूप पदार्थ की अपेक्षा तो कर्म में फल हेतुत्व होने से श्रेष्ठत्व तो है और कर्म का अंग उदगी होने से वे कर्म रूप हैं, यानी फल हेतु रूप है उनमें फल हेतुत्व रूप उत्कर्ष रहेगा और आदि में यह कर... फल हेतुत्व रूप उत्कर्ष नहीं है अतः इन दोनों में विकारत्व रूप समानता होने पर भी उदगी में कर्म रूपता होने के कारण फल हेतुत्व रूप उत्कर्ष रहने से इन ये हो गए उत्कृष्ट और कर्मांग उदीतादि उत्कृष्टों की दृष्टि मान्य की जाए आदित्यादि में ये पूर्व पक्ष है उस पूर्व का अभिप्राय टीकाकार अवतरण में बता रहे हैं कि सिद्ध रूप आदित्यादिभ्य आदित्यादि सिद्ध तो आदित्यादि रूप है यानी कर्मात्मक नहीं है और कर्म रूप उदगी नाम उदगी तो कर्म के अंग होने से कर्मात्मक हो गए तो कर्मरूप उदगी था नाम फल सन्निकर्षे न उत्कर्षात तो फल, फल के निकटवर्ती हैं वे कौन उदगी कर्मरूप होने से तो फल सन्निकर्षे न उत्कर्षात उत्कृष्ट हो गए उद्गीदि में उत्कर्ष रहेगा इसलिए ब्रह्मवध विशेषणत्व नियम तो जैसे ब्रह्म उत्कृष्ट होने से ब्रह्म दृष्टि ही पूर्व अधिकरण में बताई गई आदित्यादि में करने के लिए निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि तो यहाँ उत्कृष्ट हो गया कर्मरूप होने से उदगिथ आदि उनकी दृष्टि निकृष्ट सिद्ध रूप होने के कारण जो आदित्यादि है उनमें की जाएगी तो विशेषणत्व नियम इति दृष्टान्त न मुख्यम आह ये जो मुख्य पूर्वपक्ष हैं उसे बताते हैं अथवा इत्यादि से अथवा इति तो भाष्य में है अथवा निमेन उदी था आदिषु अध्येर ये पूर्वपक्ष की प्रतिज्ञा मुख्य पूर्वपक्ष की पहला वाला हुआ अवान्तर पूर्व पक्ष अ गौन पूर्व पक्ष हा ये पूर्व पक्ष है और एक नियम हाँ। लेकिन विपरीत दृष्टि कर रहा है गलत निश्चय वाला है हा तो अनियम उदगिथादि मतय आदित्यादिशु अध्यय तो पूछा जा रहा है पूर्व को कस्मात किस कारण से आदि इत्यादि में उद्गीथादि की दृष्टि की जाएगी इसमें हेतु क्या है आपकी प्रतिज्ञा का साधक तो हेतु बताते हैं कि कर्मात्मक उद्गीथादि नाम कर्मनस्य फल प्राप्ति प्रसिद्धे तो कर्म फल प्राप्ति का हेतु है यह निश्चित है प्रसिद्ध है लोक में जो कर्म करता है उसे उस कर्म का फल मिलता है का मतलब कर्म फल प्राप्ति का हेतु है और जो फल प्राप्त कराएगा वो उत्कृष्ट माना जाएगा और कर्मात्मक है कर्म के अंग होने से उद्गीत आदि, इसलिए उनका फल के साथ संबंध हो रहा है, तो फल संबंधी होने से उत्कृष्टता आ गई उनमें और आदित्यादि निकृष्ट हैं, तो निकृष्ट आदित्यादि में उत्कृष्ट कर्मात्मक उदगित आदि की दृष्टि की जा मति भी उपास्यम आदिदय कर्मात्मका सत फल ये तो भविष्यन्ति <coughs> तो जब हम कर्मात्मक उद्ग, उद्गीदि की दृष्टि करेंगे आदित्यादि में शुद्ध रूप पदार्थ में तो कर्मात्मक उद्गीदि की दृष्टि करने से उनमें भी कर्मरूपता सिद्ध हो जाएगी और कर्मरूप होने से फल हेतु हो जाएंगे और व्यर्थ जो निष्फल है, निरर्थक पदार्थ है, उनका उनके वाचक पद प्रयोग को वेद में नहीं होना चाहिए इसलिए उनको सार्थक करने के लिए आदि इत्यादि पदों का प्रयोग सार्थक हो जाएगा जब कर्मात्मक उदगीतादि की दृष्टि उनमें करेंगे तो उनमें भी कर्मात्मकत्व सिद्ध होगा कर्मात्मकत्व सिद्ध होने से वे सार्थक हो जाएंगे नहीं तो क्रिया या क्रिया संबंधी जो पदार्थ नहीं है ऐसे पदार्थ को बताने वाला पद निरर्थक माना जाता है वेद में तो ये निरर्थक का मतलब अप्रमाण हो जाता है तो आदि इत्यादि पद प्रयोगों में अप्राम वेद में प्रयुक्त आदित्यादि शब्दों में अप्रामाण्य की आपत्ति न आ जाए इसके लिए उनमें प्रामाण्य की सिद्धि के लिए कर्मात्मक उदगता आदि की दृष्टि करने से उनमें कर्मरूपता सिद्ध हो जाएगी तो कर्म का प्रतिपादक आदित्यादि शब्द होने से वह भी सार्थक हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा उन आदित्यादि शब्दों में प्रामाण्य सिद्ध होगा इस अभिप्राय से मीमांसकों ने कहा एक प्रकार से ये कि मति भी उद्गी उपास्यमित कर्मात्मका संत फलहित भविष्य इत्यादि का अलग अवतरण है उसे देखिए पहले पूर्वपक्षी क्या नाम टीकाकार पूर्वपक्ष तथा सिद्धांत मत में फल भेद बताते हैं अधिकरण के छह अंशों में एक फल फलात्मक अंश भी होता है ना तो फलात्मक अंश को टीकाकार बताते हैं पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में क्या होगा तो तत्त पक्ष सिद्धि रेव पूर्वोत्तर पक्ष फलम मंतव्यम तो पक्ष सिद्धि का मतलब हो पूर्व पक्ष के मत में होगा आदित्यादि में कर्मात्मक की सिद्धि और सिद्धांत मत में आदित्यादि की दृष्टि उदगीतादि में करने से कर्मांग संस्कृत होगा और उससे कर्मफल में उत्कर्ष की सिद्धि ये स्रोत दृष्टि है ये देव विद्या उपनिषद श्रद्धा क्रिय तदे वीरवत्तरमती श्रुति कहती है न उसके अनुसार तो ये तत्त अपने अपने पक्ष की सिद्धि ये पूर्वपक्ष तथा सिद्धांत मत में फल होगा अब तथा की अवतरण टीका है किंच अनंग अंगदृष्टि इतना अंगवाची पद प्रयोग लिंग आह तथा इति एवि एक तो हेतु बताया गया कि उदगित आदि कर्मात्मक होने से फल सन्निकट होने से उत्कृष्ट है इसलिए आदि इत्यादि में उनकी दृष्टि की जाए यानी उत्कर्ष रूप एक हेतु बताया दूसरा हेतु बताया जा रहा है कि ये जो अंग के वाचक शब्द है उनका अनंग लोकादि में प्रयोग जो वेद में हुआ है वह भी ये ज्ञापन करता है कि लोक अनंग में अंग दृष्टि करनी चाहिए जो अंग नहीं है आदि इत्यादि अंग नहीं है उनमें अंगभूत भूत थादि की दृष्टि इस अभिप्राय से लिखते हैं कि किंच अनंगेशु अनंग कहा जाता है जिस जो कर्म का अंग नहीं है ऐसा पदार्थ उदगी आदि तो कर्म के अंग हैं और आदित्यादि कर्म के अंग नहीं है इसलिए आदित्यदि को कहा जाएगा अनंग तो अनंगेशु अनंगेश जो कर्म का अंग नहीं है उनमें अंग दृष्टि अंगों की दृष्टि करनी चाहिए इत्यत्र ये जो हमारा पक्ष है पूर्व पक्षी कह रहे हैं हमारा मत है इस मत की सिद्धि में इत्यत्र का अर्थ हुआ इस मत का साधक लिंग ये भी है इित्यत्र लिंगमाह लिंग कहते ज्ञापक को वो ज्ञापक क्या है कि तेषु अंगवाची पद प्रयोगम तेषु ऐने अनंगेशु अनंग पृथ्वी आदि में अंग के वाचक पद का प्रयोग वेद में हुआ है वह ज्ञापन करता है कि अंग की दृष्टि ही अनंग में करनी चाहिए आदित्य आदि में में उदगितदि की दृष्टि करनी चाहिए इस अर्थ में वह ज्ञापक बन जाता है इस अभिप्राय से लिखते हैं भास्कर भगवान की तथा चम एव रिक अग्नि ही साम तत तद रुचि अद्युढ़ सामशबी निर्दशती साम दृष्टि न साम शच अग्नि दृष्टि पृथ्वीअ्निदृष्टिचि इतने से वो लिंग बताया ज्ञापक बताया छांदो के उपनिषद के ही पहले अध्याय में यह वाक्य आता है कि एव रिक तो कियम यानी ये पृथ्वी एव यानी ही तो इम एव यानी पृथ्वी ही रिक है अने ऋचा है तो ऋचा तो कर्म कांग है मंत्र विशेष वेद का वेद का मंत्र तो कर्म का अंग माना जाता है तो यहाँ पर रिक शब्द पृथ्वी के लिए आ रहा है तो इम एवरी यानी पृथ्वी ही रिक है ऐसा समझे का अर्थ है पृथ्वी में रिक दृष्टि करें और अग्नि ही अग्नि ही साम तो साम भी कर्मांग है और अग्नि को साम समझे का मतलब अग, जो अनंग अग्नि है उसमें अग्नि के साम कर्मांग साम की दृष्टि करें ये कहा जा रहा है भौतिक अग्नि में आगे कहते हैं कि इत्यत्र ए तद ए तस्म रिचि अध्यूढ़ शाम इति तो ये जो आगे वाला वाक्य है वहीं का तद एत्याम रुचि अध्युड़ साम यहां पर एतस्याम शब्द से लिया गया पृथ्वी को एतस्याम पृथ्वी रूप ऋचा में तदेत साम इसमें तद एत साम शब्द से लिया गया अग्नि रूप साम को साम दृष्टि से देखा गया जो अग्नि उसे ये तस्याम रुचि यानी ऋग दृष्टि से दृष्ट जो पृथ्वी है ऋग दृष्टि से भावित जो पृथ्वी है ऋग भावना से भावित उसमें अध्यूढ़ समझना यानी उस उसमें स्थित समझना उसमें प्रतिष्ठित समझना ऐसा क्यों तो कहते हैं जब शाम होता है ऋचा तो में ही होता है तो शाम ऋचा में प्रतिष्ठित होता है और लोक में अग्नि पृथ्वी में प्रतिष्ठित होता है ये जो काष्टि रूप पृथ्वी है उनी, उसी से अग्नि प्रकट होता है ना इसलिए अग्नि पृथ्वी में स्थित है माना जाता है तो ये जो है तो यहां रिक दृष्टि से देखी गई जो पृथ्वी है उसमें साम दृष्टि से देखे गए अग्नि को प्रतिष्ठित माना जा रहा है इस वाक्य में इसका अर्थ है कि साम और ऋचा ये जो शब्द हैं कर्मांग के वाचक उनका प्रयोग जो कर्मांग नहीं है पृथ्वी और अग्नि जो अनंग है उनमें अंग के वाचक रिक तथा साम शब्दों का प्रयोग वेद में हुआ है यह ज्ञापन करता है कि अंग की दृष्टि अनंग में करनी चाहिए ये यह यहां पर कहा गया है पूर्व पक्षी कह रहे हैं यह पूर्व पक्षी ही चलेगा अभी आगे वाले पृष्ठ तक तो तद ऋचि अद्युढ़ पृथ्वीम निर्दिशति साम शब्देन अग्नि अग्नि तच्च कते ये प्र... वेद में पृथ्वी के लिए ऋचा शब्द का प्रयोग अग्नि के लिए साम शब्द का प्रयोग कब उचित सिद्ध होगा कतः तच्च पृथ्वी पृथ्वीअग्नियोंक्सामम दृष्टि सायाम अवक तो पृथ्वी में ऋचा की दृष्टि अग्नि में साम दृष्टि करने की इच्छा करेंगे यानी वेद बता रहा है कि अग्नि को ऋचा समझो और पृथ्वी को ऋचा समझो अग्नि को साम समझो ऐसी वेद की वेद, वेद विधान करना चाहता है ऐसी ऐसा मानने पर तो यह ऋचा शब्द का प्रयोग पृथ्वी में और शाम शब्द का प्रयोग अग्नि में वेद में हुआ उचित सिद्ध होगा से उचित सिद्ध होगा सुसंगत होगा न रिक साम यो पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकित्सायाम ऋक में पृथ्वी की दृष्टि साम में अग्नि की दृष्टि की इच्छा करने पर यह सिद्ध नहीं हो पाएगा ये पद प्रयोग सुसंगत सिद्ध नहीं होगा इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है क्षतरी ही राजदृष्टीकरणात इत्यादि इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा इसका अर्थ करते हैं तथा चि का तो टीका को देखिए तदत तद एतस्याम रुचि अध्युण श्याम ये जो वाक्य हैं भाष्य में उसमें तद एत शब्द साम शब्द से लेना है अग्नि रूप साम को हाँ इसलिए कहते हैं कि तद एत यानी अग्निख्यम साम एतस्याम तश्याम शब्द से लेना है पृथ्वी रूप ऋचा तो एक तश्याम यानी पृथ्वी रूपायाम ऋचि अध्युढ़ यानी ऊपरी स्थितम तो पृथ्वी रूप ऋचा के ऊपर स्थित हैं अग्निरूप साम पृथ्वी पर प्रतिष्ठित होता है भौतिक अग्नि आगे टीका में है क्षत्तरी इत्यादि का अवतरण रिचि सामवत पृथ्वी दृश्यते तो ऋचा में जैसे आ, सामगान करने वाले साम का गान करते हैं का मतलब साम ऋचा में स्थित है तो ऋचि साम वृथ्वियाम अग्निर थे तो अग्नि भी पृथ्वी में दिखता है अतः साम्यात ये जो समानता है इसी समानता को लेकर के पृथ्वी अग्नि साम इति ध्यानम विहित पृथ्वी की ऋचा की दृष्टि से और अग्नि की साम की दृष्टि से उपासना बताई गई ध्यान यानी उपासना तत्र यदि सामात्मक सामात्मक यो हो कर्मांगयो हो पृथ्वी अग्नि अग्नि दृष्टि तदा पृथ्वी और अग्नियों साम पद प्रयोगो न स तो यदि यहाँ पृथ्वी में ऋक् दृष्टि न मान करके ऋचा की ऋचा में पृथ्वी की दृष्टि मानेंगे कर्मांग में अनंग पृथ्वी की दृष्टि मानेंगे और कर्मांग साम में अनंग अग्नि की दृष्टि मानेंगे तब तो पृथ्वी में अग्नि रिक शब्द का प्रयोग और अग्नि में साम शब्द का प्रयोग जो वेद में हुआ वह अनुचित सिद्ध हो जाएगा प्रयोगो न सत्त तद एत्याम तद ए तद ऋचि अध्युड़म शाम इस वाक्य में जो ऋचा का पृथ्वी के लिए प्रयोग है और साम का अग्नि के लिए प्रयोग है वह प्रयोग अयुक्त माना जाएगा वह प्रयोग न करने की आपत्ति आएगी लेकिन वेद में हुआ है इसको सिद्ध करने के लिए मानना चाहिए कि पृथ्वी में ऋचा की दृष्टि अनंग में अंग की दृष्टि बताई जा रही है अग्नि में शाम की दृष्टि अंग की दृष्टि बताई जा रही है ऐसा ही मानना उचित है इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टान्तम आह भास्कर भगवान लौकिक दृष्टांत बताते हैं जैसे राजा का राजा शब्द का प्रयोग क्षत्ता में सारथी में तब होता है यानी जब राज दृष्टि से उसको देखा जाता है तो गौण प्रयोग माना जाता है उसका लेकिन क्षत्ता शब्द का प्रयोग तो राजा में नहीं होता क्योंकि क्षत्ता की दृष्टि राजा में नहीं होती है वो कह रहे हैं कि क्षतरी ही राज दृष्टि दृष्टिकारणात राज शब्द उपचर्य उपचर्य गौन प्रयोग होता है उपचर्य शब्द का अर्थ होता है गौन गौन प्रयोग किया जाता है तो राजदृष्टि क्षत्ता में करने से जैसे क्षता में राजा शब्द का गौण प्रयोग हो किया जाता है न राजनी क्षत्रिय शब्द निकृष्ट के वाचक शब्द का उत्कृष्ट में प्रयोग नहीं किया जाता वो गौण प्रयोग नहीं होता ऐसे वेद में यदि राज क्या नाम ऋचा की दृष्टि पृथ्वी में न होती तो पृथ्वी के लिए ऋचा शब्द का प्रयोग न होता ये कर रहा है। लेकिन हुआ है तो बताता है कि अनंग पृथ्वी में अंगभूत ऋचा की दृष्टि वेद को विवक्षित है ये लिंग है टीका में एक वाक्य है अतः प्रयोग अन्यथा अनुपत्या पृथ्वी अग्नियोर रिक साम दृष्टि इत्यथ ते ये कहते हैं अतः प्रयोग अन्यथा अनुपत्या तो ये जो पृथ्वी में ऋचा शब्द का अग्नि में साम शब्द का प्रयोग वेद में हुआ है वह प्रयोग टीका में प्रयोग शब्द से लेना वह प्रयोग अन्यथा था वो अन्यथा उपपन्न नहीं हो सकता अन्यथा का मतलब अनंग में अंग की दृष्टि किए बिना सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए पृथ्वी अग्नियो रिक्साम दृष्टि जो अनंग है पृथ्वी पृथ्वीसाम उसी में साम की दृष्टि जैसे वहां पर मानी गई ऐसे यहां पर भी आदि अनंगों में उद्गीथारी अंगों की दृष्टि ही होती है ऐसा समझना इसमें वह पृथ्वी में रिक्त शब्द का प्रयोग वेद में ज्ञापक है ये कहा गया और भी एक हेतु बताया जा रहा है आपिच लोकेश इत्यादि से अभी आ रहा है आगे वाले पृष्ठ तक चार चार पंक्ति में पूर्व इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे अपीच इत्यादि से आगे वाले भाष्य पर अब